ईशा वाष्योपनिषद के संबंध भाष्य का हम लोग विचार कर रहे हैं संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्मांग नहीं है इसे बता रहे हैं पूर्व पक्ष का मानना है कि जैसे कर्मांग अध्याय ऐसे चालीसवें अध्यायस्थ, अध्यायस्थ मंत्रों को भी कर्मांग ही माना उनमें भी उनतालीस अध्यायस्थ मंत्रों के तरह मंत्र मंत्रूप समानता होने से लेकिन भाष्कर भगवान ने कहा कि ईशा इत्यादि मंत्रों का कर्म में कोई उपयोग नहीं है कर्मसु अभिनियुक्ता यानी कर्म में अनुपयोगी है वे अर्थात कर्मांगत्व में नहीं है उनतालीस अध्याय में आए हुए मंत्रों में कर्मांगत्व है और 40वें अध्याय में आए हुए मात्र 18 मंत्रों में कर्मांगत्व क्यों नहीं है तो कहा कर्मांगत्व का निश्चायक श्रुति प्रमाण जैसे बाकी उनतालीस अध्यायस्थ मंत्रों में कर्मांगत्व बताने वाला श्रुति प्रमाण विद्यमान है ऐसे ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के कर्मांगत्व को बताने वाला कोई नहीं है श्रुति प्रमाण अतः इनमें कर्मांगत्व सिद्ध नहीं होगा तो पूर्व पक्षी ने कहा भले ही इति ता शाक, शाखा छिनत्ति इत्यादि मंत्र का कर्मांगत्व ज्ञापक श्रुति प्रमाण के तरह ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का बोधक श्रुति प्रमाण नहीं है किंतु ये जो बरहिर देव सदनम दामी इत्यादि मंत्र हैं इसमें छेदन रूप अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यात्मक लिंग प्रमाण से कर्मांगत्व का निश्चय होता है ऐसे ही ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को कर्म का शेष आत्मस्वरूप का ज्ञापक होने के कारण उनमें कर्मांग कर्ता रूप आत्मा का ज्ञापकत्व ज्ञापन सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण से कर्मांगत्व माना जाए एक शंका हुई इसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि तेषा अकर्म आत्मनः से आत्मन याथात्म्य प्रकाशकवाद कि ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र कर्मशेष आत्मा के प्रतिपादक नहीं है अपितु अकर्मशेष आत्मा के वास्तविक स्वरूप के प्रकाशक हैं इसलिए उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञापित आत्मा कर्मांग होता तो लिंग प्रमाण से उनमें कर्मशेषत्व तो माना जाता लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए इनमें कर्मांगत्व तो नहीं है और कहा कि फिर ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का याथात्म्य कैसा है कर्मशेष नहीं है तो तो कहा कि वो आत्म याथात्म्य है शुद्धत्व अपाप विद्वत्वादि रूप इसे भाष्य भगव भाष्यकार भगवान ने इस वाक्य में लिखा कि याथात्म्यत्मन शुद्धत्पबीक निशीरगतवादी गतत्व, वक्ष सपर्यगात शुक्रम अकायवर्ण अवर्णम इत्यादि मंत्रों के द्वारा बताया जाने वाला स्वरूप आत्मा का याथात्म्य है और तच्च कर्मणा विरुद्धेत इति इससे बताया गया कि ये जो ईशावाश्रम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का याथात्म्य है वह हो जाता है कर्म का विरोधी कर्म का साधक तो नहीं है कर्म का विरोधी है इस अभिप्राय से तत्व कर्मना विरुद्धेत ये लिखा तत् में तत् शब्द का अर्थ है आत्मयाथात्म्य उसका कर्म के साथ विरोध है इति का अर्थ है इस कारण से विरुद्धेत इति ऐसा है ना आदिगुण से गुण हुआ है तो इति ये हेतु को बताने वाला है इति यानी इस कारण से ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रकाशित आत्म आत्मयाथात्म्य का कर्म के साथ विरोध होने से ये इति शब्द से बताया जाएगा ये शाम कर्मसु सुविनियोग युक्त एवं तो ये जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हैं इनका कर्म में अविनियोग यानि कर्म से सत्वाभाव यह उचित ही है ये निगमन वाक्य है उपसंगार वाक्य है ये जो भाष्य में लिखा था शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व आदि, लिखा था ना इसका टीकाकार स्पष्टीकरण करते हैं कि शुद्धो अहम स्वभावतः ये आत्मा का याथात्म्य शुद्ध स्वरूप है का अर्थ निकलता है कि अहम स्वभावतः शुद्ध इत्याक है शुद्ध अहम का और न अपाप विद्धत्व का अर्थ करते हैं न आगुन आगंत, आगंतुके नापि पापमना विद्ध अहम का विशेषण है मैं स्वरूपतः तो शुद्ध हूँ और आगंतुके पाप मना विद्धो न आगंतुक पाप से भी विद्ध नहीं हूँ विद्ध का अर्थ युक्त तो जो कार्यकरण संघातरूप उपाधि है कार्य यानी स्थूल शरीर करण यानी इंद्रिया इनके द्वारा किया गया कर्म हैं कर्म वो हैं आगंतुक औपाधिक और उस उपाधि के कर्म से भी मैं लिपायमान नहीं होता हूँ वस्तुतः जैसे घट की परिचिन्नता से वस्तुतः घटाकाश परिचिन्न नहीं होता ऐसे उपाधि के द्वारा किए गए पापों से भी परमार्थत मेरा कोई संश्लेष नहीं होता इसलिए मैं अपाप विद्ध ये अपाप विद्ध का अर्थ कर दिया न आगंतु के नापी पापमना विद्ध अहम ऐसा में करना अहम पदार्थ है विशेष्य विशेषण है शुद्ध आगंतु नापी पापमना न विद्ध ये भी विशेषण है और एकत्वम एक होता था न अपापिद्वत्व के बाद में मूल में है एकत्व उस एकत्व का उपपादन किया जा रहा है सर्वत्र एको तो सर्वत्र शब्द से लेना समस्त शरीरों को जो चौरासी लाख प्रकार के शरीर हैं उन्हें सर्वत्र शब्द से ग्रहण करना सर्वेशु इति सर्वत्र सप्तमेन्त सर्वेशु शब्द से त्रल प्रत्यय होकर के सर्वेश सर्वत्र बनता है कि सभी शरीरों में एक आत्मा है जो सबकी आत्मा है वो मैं हूं तो सर्वत्र एको अहम ये एक विशेषण है अहम अर्थ का मैं केवल एक वेष्टि जो उपाधि है वर्तमान प्रारब्ध भोगने के लिए प्राप्त उसी शरीर में मात्र हूँ ऐसी बात नहीं अभी तो सब शरीरों में श्रुति एक आत्मा जो बताती है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा ये श्रुति और क्षेत्र चापिमां चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्र शुभारत इसमें सर्वक्षेत्र शब्द से समस्त शरीरों को लिया गया उन्हीं को यहाँ पर सर्वत्र शब्द से लिया जा रहा है टीका में तो सारे शरीरों में जो एक आत्मा है दसवें अध्याय में भगवान ने कहा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता स तो सर्वभूत है सभी प्राणी और उनके हृदय में स्थित आशय शब्द का अर्थ होता है हृदय बुद्धि तो उनके बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में प्रत्येगात्मा के रूप में विद्यमान आत्मा मैं हूं और वही मैं हूं ऐसा जिसका अनुभव है वो है वो कह रहा है कि सर्वत्र एको अहम उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा का याथात्म्य इस प्रकार का है ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव जिसे होता है उसकी अनुभूति स्वयं के विषय में ऐसी रहती है कि मैं स्वभावतः शुद्ध हूँ उपाधिकृत पापों से मेरा कोई संश्लेष्ट नहीं है पाप ये उपलक्षण है पुण्य का भी जैसे पाप से संबंध नहीं है ऐसे पुण्य से भी संबंध नहीं है कठोपनिषद श्रुति में कहा गया अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् मतलब जो धर्मा धर्म से विलक्षण है धर्मा धर्म से संश्लिष्ट नहीं है तो विद्ध यानी संबद्ध और न विद्ध का अर्थ निकलेगा न संबद्ध संबद्ध का अर्थ है युक्त तो पापमना आगंतुके न पापमना न विद्ध का अर्थ निकलेगा आगंतुक पाप से युक्त नहीं है कौन आत्मा का वास्तविक स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप के साथ उपाधि के द्वारा किए गए पुण्य पापों का वास्तविक संबंध नहीं होता नहीं जुड़ता है वो ये अर्थ है विराट नहीं जो शोधित तदर्थ है याथात्म्य बताया जा रहा है ना, तो याथात्म्य तो होता है वास्तविक स्वरूप निरूपाधिक स्वरूप विराट स्वरूप तो उपाधिक स्वरूप है तो सर्वत्र में होने से भी वो निरुपाधिक स्वरूप ही आत्मा के रूप में सीध है अंतर्यामी। वो समिवेष्टि सभी शरीरों में है हिरण्यगर्भ भी सर्वत्र शब्द से ग्राह्य है और इस प्रकार ये एकत्व का उपपादन हुआ एकत्व के बाद अशरीरत्व का उपादन किया जा रहा है एक नित्यत्व अशरीरत्व तो अशरीरत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि अशरीर अकायम बताया जाएगा आगे अकायम शब्द से कहा जाने वाला इसमें काय शब्द का अर्थ है शरीर तो अकायम का अर्थ निकलेगा अशरीरम तो मैं अशरीरो अहम ऐसा नहीं होगा वस्तुतः जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर के रहने पर भी इस शरीर से मैं असंस्लिष्ट हूँ असंग हूँ असंगोही ही अयम पुरुष यह श्रुति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को उपाधि से असंश्लिष्ट बताती है असंबद्ध बताती हैं तो इसलिए अशरीर मैं हूँ का अर्थ है शरीर से मेरा वास्तविक तादात्म्य नहीं है शरीर से असंग ही हूँ जैसे कमल पत्र पानी में रहने पर भी पानी से असंस्लिष्ट हैं ऐसे ही मैं अशरीर हूँ का अर्थ है शरीर से मेरा तादात्म्य अध्यास नहीं है वस्तुता और सपर्यगात इससे बताया गया कि वह सर्वत्र हैं परित अगात पर्यगात इणोगा लुंगी सूत्र से इण धातु के स्थान पर गादेश हो करके आगात बना है उपसर्ग है पर सपर्यगात एक मंत्र में आता ना गया आएगा। इसी उपनिषद के तो पर्यगात बनता है परिउपसर्ग पूर्वक ईण गतो धातु का लुंग लकार का रूप इणोगा लुंगी से गादेश हो करके तो पर्यागत का अर्थ निकलता है परित अगत यानी अगमत तो सब और जो गया हुआ है पहुंचा हुआ है का मतलब सर्वत्र विद्यमान है व्यापक है तो उसी व्यापकता को सपर्यगात शब्द से कही जाने वाली जो आत्मा की व्यापकता है उस व्यापकता को आकाशोपम इस विशेषण से स्पष्ट किया जा रहा है अहम आकाशोपम तो आकाश है उपमा जिसकी उसे कहा जाता है आकाशोपम का अर्थ निकलता है आकाश जैसा हूँ तो आकाश कैसा है व्यापक है ऐसे मैं भी व्यापक हूँ ये हैं आत्मा का ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित स्वरूप और उस स्वरूप की अनुभूति यदि ऐसी हो रही है जिसको योग्य अधिकारी को तो माना जाता है उसे ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के तात्पर्य विषय का ठीक ठीक अनुभव है उसे प्रमा हो गई ईशावाश्यम इत्यादि प्रमाण से यथार्थ ज्ञान हुआ और ये जो यथार्थ ज्ञान है ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के अर्थ का ये यथार्थ ज्ञान माना जाएगा ये ज्ञान जिसको होता है वह अपने आप को किसी कर्म का निर्वर्तक नहीं देखेगा मैं शुद्ध हूँ स्वभावत कर्मों से मेरा कोई संबंध नहीं है मैं अशरीर हूँ और आकाश के तरह व्यापक हूँ ऐसी स्वयं के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति जिसे हो रही है वह किसी भी कर्म का अपने आप को निर्वर्तक अनुभव नहीं करेगा जो कर्म का निर्वर्तक होता है कर्म का संपादक होता है कर्ता होता है उसे कहा जाता है आ, वो क्या कर्मशेष कर्मांग और यदि आत्मा के कर्त्री स्वरूप का ईशावाश्यादी मंत्र प्रतिपादन करेंगे तब तो माना जाएगा ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों को कर्मशेष के प्रतिपादक और कर्मशेष के प्रतिपादक होंगे तो लिंग प्रमाण से उनका कर्मांगत्व सिद्ध तो होगा ये तब संभव होगा लेकिन इनके द्वारा प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप तो कर्म से सही नहीं यहां पर कहा यह आत्मयाथात्म्य ये, आत्म ये है कि सर्वत्र एकोशरी आकाशोपम इति ज्ञानन यानी ऐसा जानता हुआ अनुभव करता हुआ क्षत्रि प्रत्यय का रूप है ज्ञानन। ज्ञा धातु से क्षत्रि प्रत्यय होने के बाद जनोर ज्या एक पाणनीय सूत्र है उसे ज्यादेश होकर के और आदि होकर बनता है जानन क्षत्री प्रत्यय का रूप है कटाक्षेनापी कर्म वीक्षते इसमें वीक्षते के साथ अन्वय करना न का जानन के पास न है न उस न का अन्वय कर्म न विक्षते ऐसा तो जो ऐसा जानता है जानन में डबल नकार है न अंत में पदच्छेद करेंगे तो जानन और न ऐसे दो पद निकलेंगे तो इति जानन कटाक्षेनापी कर्म न विक्षते तो किसी भी प्रकार से कर्म को अपना निर्वर्त्य नहीं देख सकता नहीं समझ सकता ऐसा जो अपने को जानता है इति जानन इसमें इति का अर्थ है ऐसा ऐसा यानी कैसा तो शुद्धो अहम स्वभावतः यहाँ से लेकर के आकाशोपम अहम यहाँ तक के विशेषणों से प्रतिपादित आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं हूँ उस स्वरूप का मैं के रूप में अनुभव करता हुआ ये जानन का अर्थ निकलाई थी जानन ऐसा जो अनुभव कर रहा है वह कटाक्षेनापी कर्म न विक्षते कोई भी शास्त्रीय या लौकिक कर्म मेरा कर्तव्य है ऐसा अनुभव नहीं कर सकता न इच्छते क्षेत्र का अर्थ निकलेगा कटाक्ष नापी किसी भी प्रकार से आदरपूर्वक भी अनादर पूर्वक भी तो कटाक्षन का होता किसी पर कटाक्ष करते हैं ना कोई मूढ़ व्यक्ति है तो उस पर कटाक्ष किया जाता है तुम तो बड़े विद्वान हो ये विद्वान शब्द का प्रयोग उसके लिए आदर करने के लिए नहीं किया जा रहा है। उसका अनादर करने के लिए हाँ, हाँ तो टेढ़ी नजर से देखना ये कटाक्ष कहा जाता है तो टेढ़ी नजर से देखा का मतलब है अनादर कर लिया तो यहां अनादर इस अर्थ में कटाक्षेनापी का अर्थ है अनादर एनापी याचना नहीं अनादर तो अनादर पूर्वक भी वह अपना कर्तव्य कर्म नहीं देख सकता जिसको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो रहा है वह किसी भी प्रकार से कोई कर्म मेरा कर्तव्य है ऐसा निश्चय नहीं रख सकता वह कर्म से परे हो जाता का मतलब वो अपने आप को कर्म से अनुभव नहीं करेगा ये निकला न कर्म विकसित का अर्थ जो अपने को करता देखता है कर्म का वह कर्म से सपने को समझ रहा है अर्थ निकलता तो आगे हैं किंतु आपात प्रतिपत्ति रपी प्रतिपत्तिरपी नी निरुनधि एव कर्म प्रवृतिम प्रवृति तो कहते हैं जिसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का संशय विपर्य रहित अनुभव हो रहा है वह तो अपने आप को कर्मांग के रूप में देख ही नहीं सकता इसके विषय में क्या कहना है कहते जिसे आत्मा के इस यथार्थ स्वरूप का आपात अनुभव भी हो जाए प्रतीति भी हो जाए तो आपात प्रतीति अपी एतादृशी एतादृशी आपात प्रतीति का विशेषण है तो एकदृशी आपात प्रतीति रपि तो से लेना आत्मा के याथात्म्य विषयनी एकदृशी का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप विषयक ये एकतादृशी का अर्थ निकला आपात प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान और आपात ज्ञान का अर्थ है अभी संशय युक्त ज्ञान है पूरा दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है अल्पसंशय भी हो हाँ अभी परम ज्ञान नहीं हुआ है केवल उपनिषदे आत्मा को शुद्धत्व अपाप विद्धत्वादि रूप बता रही हैं ऐसा संशय युक्त ज्ञान होने पर भी आपात प्रतीतिका अर्थ है संशयुक्त ज्ञान भी हो तब भी अभी संशय रहित ज्ञान नहीं है तब भी क्या हो जाता है कहते हैं कर्म प्रवृत्तिम प्रवृत्ति ये क्रियापद है लटलकार का रूप है रुधिर आवरणीय धातु से निपसर्गपूर्वक निरुनधि यह लटलकार में रूप बनता है रुधादिगण की धातु है ना रुधिर रुदाधिभ्य स्नम से स्नम आगम होता वो होता है विकरण तो नी निरुनधि का अर्थ है आ, कर्म प्रवृत्ति नी निरुनधि यानी कर्म प्रवृत्ति निरुद्ध हो जाती है निरुद्ध हो जाना अवरुद्ध हो जाना रुकना हा? और कौन रोकता है निरुनधि इस क्रियापद का कर्ता कौन है तो कर्तवाच्य होने से प्रथमांत पद का अर्थ इस वाक्य में प्रथमांत कौन है आपात प्रतिपत्ति ये जो आपात प्रतिपत्ति है आपात ज्ञान है ये आपात ज्ञान भी क्या कर देता है कि कर्म प्रवृत्ति को रोकता है कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देता इस प्रकार का आपात ज्ञान भी जिसको हो जाए तो वह कर्म से विरक्त हो करके आपात ज्ञान प्रमा में जिससे प्रवृत्त हो ऐसे अंतरंग साधनों में लग जाता है आपात ज्ञान तो ये आपात ज्ञान भी क्या कर रहा है एक प्रकार से कर्म की प्रवृत्ति को रोक रहा है तो विपर्य और संशय रहित तो यथार्थ ज्ञान जिसको हुआ है उस वह कर्म का उपयोगी रहेगा ही नहीं कर्म में उपयोगी नहीं रहेगा इसके विषय में क्या कहना है एक न्याय को दिखाने के लिए ये कहा कि आपात प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिरपिएतादृशी एव कर्म प्रवृत्ति अभी नित्यावस्तु -नित्य विवेक हो जा वैराग्य हो जा, और नित्य वस्तु जो मोक्ष है ब्रह्म भाव है उसकी प्राप्ति ज्ञान मात्र से ही होती है ऐसा भी यथा ज्ञान हो जाए ये निश्चय भी हो जाए तो अभी तो उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप में हुए ये अनुभव नहीं हुआ तो ये ज्ञान भी कर्म प्रवृति का निरोधक बन रहा है ना? किम प्रजया करिष्यामो श्यामो अयम आत्मा अयन लोक ये जो बृहदारण्य उपनिषद में एक मुमुक्षु के अंत उद्गार हैं। वो कहता है प्रजा से उपलक्षित की प्राप्ति के साधनों से मैं क्या करूंगा किम प्रजा कर में किम आक्षेपार्थ में है और उत्तर मिलेगा कि आ, कोई प्रयोजन नहीं है लोकत्रापक जो प्रजादी साधन हैं उनसे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है क्यों तो ऐशा नो अयम आत्मा अयन लोक हमें तो आत्मलोक चाहिए आत्मलोक है मोक्ष और मोक्ष श्रुति कहती है ज्ञान से होता है ज्ञाना देव तो कैवल्यम न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न के अमृतत्व मानसु इत्यादि श्रुतिया कर्मादि से आ, मोक्ष का निषेध कर रही है अमृतत्व का कहती है कि अमृतत्व की प्राप्ति इन न, प्र, न कर्मणा न प्रजया इत्यादि साधनों से नहीं होती तो ऐसा बृहदारण्य उपनिषद में मुमुक्षु का उद्गार है और अभी जिसको ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ उनको जो ज्ञान है उनका वो ज्ञान है आपात ज्ञान आपात प्रतिपत्ति और वो आपात प्रतिपत्ति भी उनकी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होने दे रही है तो उपनिषदों का उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर जब तात्पर्य अवधारण हो जाएगा और उससे अनुभूति होगी उपनिषद के तात्पर्य विषय भूत आत्मयाथात्म्य की तो वह अनुभूति कर्म उपयोगी नहीं होगी इसके विषय में क्या कहना है ये यह यहाँ पर कह दिया गया इस प्रकार से तो इस प्रकार भाष्य में तच्च कर्मण विरुद्धेत युक्त एव यशा कर्मसु अविनियोग यहां तक की चर्चा हो गई टीका में भी हा तो आगे हैं भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है नहीं एवं लक्षण आत्मनो याथात्म्य उत्पाद्यम इत्यादि वाक्य इसका अवतरण है टीका में किंच लेकर के कर्तवय सियात इत्याह नहीं एवं यहाँ तक ये चार पंक्तियों में लिखा जा रहा है उस वाक्य का भाष्य में तो वाक्य हैं एक पंक्ति में और ऊपर से थोड़ी सा पंक्ति हैं सवा पंक्ति समझ लो और उसका अवतरण है चार पंक्तियों में वो पूरे भाष्य वाक्य सूत्रात्मक भाष्य वाक्य अभी तक तो मूल भाष्य में तो दो तीन वाक्य हुए हैं लेकिन टीका में कितना हुआ तो भाषकर भगवान ने समन्ध भाष्य में बहुत सूत्रात्मक वाक्य लिखे हैं उन सब वाक्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए टीकाकार को ये सब इतना लिखना पड़ रहा है तो नहीं एवं लक्षण इत्यादि का अवतरण देख लो टीका में किंच कर्म शेष स, स उत्पाद्यो दृष्टो यथा पूरोडासादी एक नियम होता है जहाँ व्यापक नहीं रहता वहाँ व्याप्य भी नहीं रहता है जहाँ अग्नि नहीं रहेगा वहाँ पर धुआं भी नहीं रह सकता जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि निश्चित ही होगा बिना अग्नि के धुआ रहता ही नहीं क्योंकि अग्नि है व्यापक धुआं है व्याप्य व्यापक के व्यापक का अभाव जहाँ है वहाँ व्याप्य नहीं रहता एक नियम है सभी विचारकों के द्वारा स्वीकार किया गया इस नियम के आधार पर भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप में जो उपनिषद के द्वारा प्रकाशित आत्मा का याथात्म्य है उसमें कर्म शेषत तो नहीं रहेगा ये बताना है कर्मशेषत्व क्यों नहीं रहेगा इसे स्पष्ट करने के लिए कई एक हेतु बता रहे हैं अभी तक बताया गया कि श्रुति प्रमाण नहीं है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को कर्मशेष बताने वाला और लिंग प्रमाण से भी आत्मा के याथात्म्य को कर्मशेष नहीं माना जा सकता ये भी बता दिया अब ये जो सभी विचारकों के द्वारा स्वीकृत नियम है व्यापका भावे व्याप्या व्याप्याभाव इस नियम से भी ये स्पष्ट होता है कि आत्मा में आत्मा के वास्तविक स्वरूप में कर्म कर्मशेषत्व का व्यापक न होने से कर्म कर्मशेषत्व नहीं रहेगा जैसे धूम का व्यापक अग्नि जल रथादि में नहीं रहेगा तो वहां धूम भी नहीं रहता ऐसे कर्मशेषत्व का व्यापक यदि नहीं रहेगा तो कर्मशेषत्व भी नहीं रहेगा कर्मशेषत्व का व्यापक है उत्पाद्यादि अन्यतमत्व उत्पाद्यादि इसमें उत्पाद्य और आदि शब्द से बाकी तीन को लेना बाकी तीन हैं आप्य विकार्य संस्कार्य और एक उत्पाद्य तो उत्पाद्य कहा जाता है उत्पन्न होने वाली वस्तु को उत्पाद्य आप्य कहा जाता है प्राप्ति योग्य वस्तु को प्राप्ति कर्म को कहा जाता है प्राप्य उत्पत्ति कर्म को कहा जाता है उत्पाद्य और विकार के कर्म को कहा जाता है विकार्य और संस्कार के कर्म को कहा जाता है संस्कार्या. ये जो तीन क्रियाएं हैं चार क्रियाएं हैं उत्प, उत्पत्ति प्राप्ति विकार और संस्कार इन चार क्रियाओं का जो विषय बनेगा उसे क्रमतः कहा जाएगा उत्पाद्य प्राप्य विकार्य संस्कार्य और इनमें रहने वाला धर्म होगा उत्पाद्यत्व प्राप्यत्व विकार्यत्व संस्कार्यत्व ये चार धर्म है इन चार धर्मों में से किसी भी एक को बताने के लिए अन्यतम शब्द का प्रयोग होता है उत्पादत्वादि अन्यतम शब्द का अर्थ निकलेगा उत्पादित चार में से कोई भी एक और वह व्यापक है उत्पाद्यत्व भी व्यापक है कर्मशेषत्व का उत्पाद्यत्व को भी उत्पाद्यत्वादि अन्यतम कहा जाएगा वो भी व्यापक है अप्राप्यत्व वो भी उत्पाद्यत्वादि अन्यतम होने से कर्मशेषत्व का व्यापक हो जाएगा स... और विकार्यत्व भी उत्पाद्यत्वादि अन्यतम है उसे भी कहा जाएगा कर्मशेषत्व का व्यापक और उसे भी कहा जाएगा कर्मशेषत्व का व्यापक तो इस प्रकार कर्मशेषत्व के व्यापक चार हैं उत्पादित आदि अन्यतमत्व का अर्थ है इन चार में से कोई एक और इन चार में से कोई एक <tell> ये है कर्मशेषत्व का व्यापक और कर्मशेषत्व है इनका व्याप्य धूम के तरह है कर्मशेषत्व व्याप्य वन्नी के तरह है उत्पादत्वादि अन्यतम वो है वह ही के तरह इनका व्यापक इनका व्याप्य व्यापक भाव है उत्पाद्यत्वादि अन्यतमत्व का व्याप्य व्यापक भाव है और ये जो व्याप्य व्यापक भाव है इसमें व्यापक उत्पाद्यत्वादि अन्यतम का अभाव होने से उनका व्यापक व्याप्य कर्मशेषत्व का भी अभाव रहेगा आत्म आत्मयाथात्म्य में ये कहा जा रहा है इस अभिप्राय से ये लिखते हैं भाष्य का अटीकाकार किंच इत्यादि इसे ध्यान में रखें और कर्मशेष आत्मा आत्मयाथात्म्य क्यों नहीं होगा तो उसका व्यापक उत्पाद आदि अन्यतमत्व नहीं है आत्मा में इसलिए आत्मा कर्मशेष नहीं होगा वो उस नियम के आधार पर सिद्ध किया जाएगा तो किंच कर्म शेष स, स उत्पाद्यो दृष्टो यथा पुरुडाशादी कहा जो कर्म शेष होता है वह उत्पाद्य देखा गया दृष्ट का अर्थ है देखा गया उत्पाद्य ने उत्पत्ति योग्य उत्पत्ति का विषय देखा गया जैसे तो उदाहरण के लिए पुरुडा सादी पुरोडासादी हैं हवि पदार्थ तो ये जो हवी रूप पदार्थ हैं पुरुडासादी इन्हें उत्पन्न किया जाता है उससे पहले तो धान से धान को कूट करके प्रोक्षण आदि संस्कार धान का करके फिर धान को कूटा जाता है उससे भूसी अलग चावल अलग करते हैं चावल का फिर आटा बनाया जाता है और उससे पुरोड़ास बनता है तो पुरोड़ास को उत्पन्न किया जा रहा है ना इसलिए पूर्वडास आदि ये हो गए उत्पाद्य आदि शब्द से आमिक्षा अमीक्षादि को लेना आमिक्षा कहते हैं पनी पनी को सा वैश्वेवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम ऐसी एक श्रुति आती है तो पुरुढ़ादी ये हो गए उत्पाद्य और ये कर्मशेष भी हैं, तो इनमें उत्पादित कर्म शेषत्व है उत्पादित कर्मशेषत्व का व्यापक तो व्यापक रहने से व्याप्य भी रह सकता है और ऐसा आत्मा यदि उत्पाद्य होता जैसे पुरुणा उत्पाद्य हैं, तो पूर्वासादी के तरह आत्मा को भी उत्पाद्य रूप होने से कर्म शेष माना जाता पूर्वासादी के तरह लेकिन आत्मा तो आत्मा तो उत्पाद्य नहीं है वो नित्य होने से उसे उत्पन्न नहीं किया जाता उसकी उत्पत्ति नहीं होती उत्पन्न होगा तो जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार नष्ट भी होगा तो नष्ट होगा तो नित्य नहीं होगा और आत्मा को कहा गया नित्य है न वा कदाचित तो ये यह कर्मशेष स उत्पाद्यो दृष्टो यथा कर्म कर्मशेषत्व का एक व्यापक बताया उत्पाद्य दूसरा बताया जा रहा है विकार्य यानी यह कर्मशेष शेष स विकार्य दृष्ट यथा सोमादि ऐसा अन्वय करना जो कर्मशेष होता है वह विकार्य देखा गया विकार्य कहा जाता है विकार का विषय और विकार का विषय कौन है सोमादि सोमलता को लाकर के कूट करके उसका रस निकाला जाता है वह उसका विकार है रस सोमलता का इसलिए उसे कहा गया विकार्य और इसमें रहेगा विकार्यत्व तो सोमादि में और ये जो विकार्यत्व तो रूप वो है आ, कर्मांग उसमें रहता है कर्म कर्मशेषत्व आत्मा सोमादि के तरह विकार्य भी नहीं है इसे बताया जा रहा है आ, तो विकार्यव रूप कर्म क्या नाम कर्म कर्मशेषत्व का व्यापक भी आत्मा में न होने से कर्म कर्मशेषत्व नहीं रहेगा ये दिखाने के लिए कर्मशेष कौन कौन होता है वो बताया जा रहा है कर्मशेषत्व के व्यापक ये ये व्यापक कर्म शेषत्व के जहाँ रहेंगे वह बन जाएगा कर्मशेष और ये जो कर्म शेषत्व के व्यापक उ क्या नाम है उत्पाद्यत्व विकार्यत्व ये दोनों भी आत्मा में नहीं है इसलिए दो व्यापक तो आत्मा में न होने से कर, इन दो प्रकार के कर्म शेष में आत्मा नहीं आएगा अभी और दो हैं आप्यत्व और संस्कार्यत्व ये बताया जा रहा है कि ये भी आत्मा में नहीं है इस दृष्टि से कहते हैं आप्यो मंत्रादि इसमें भी ऐसे लगाना यह कर्मशेष स आप्यो दृष्ट यथा मंत्रादि तो जो कर्म कर्मशेष होता है वह आप्य होता आप्य यानि प्राप्य तो जैसे मंत्रादि हैं कर्मशेष हैं वे आप्य हैं आप्यने प्राप्य स्वाध्यायो अध्यतव्य यह विधिवाक्य बताता है स्वाध्याय शब्दित वेद का अध्ययन करना चाहिए अध्ययन करने का अर्थ होता है गुरु के पास जो वेद है, उसे उच्चारण से प्राप्त करना तो विद्यार्थी गुरुकुल में जाकर के उपनयन संस्कार से संस्कारित हो करके फिर अध्ययन करते हैं अध्ययन करने का अर्थ होता है गुरु के उच्चारण सदृश उच्चारण करना वेद मंत्रों का जैसा गुरु उच्चारण करते हैं वैसा ही उच्चारण करना ये है अध्ययन और ये अध्ययन किस लिए किया जा रहा है वेद को प्राप्त करने के लिए तो वेद अध्ययन से वे, वेद के विद्यार्थी वेद को प्राप्त करते हैं इसलिए वेद हो गया आप्य आप्य होने से कर्मांग है ये कहा गया तो यथा मंत्रादि आप्य है ऐसे आत्मा का याथात्म्य यदि आप्य होता प्राप्य होता तो माना जाता यह भी कर्म शेष है मंत्रादि के तरह लेकिन वो आप्य नहीं है वो तो स्वरूप है ना प्राप्तकर्ता का इसलिए उसे प्राप्य नहीं कहा जाता हाँ नित्य प्राप्त है और एक एक बचा है व्यापक वो है संस्कार्य तो यह कर्म शेष स संस्कार्यो दृष्टो यथा ब्रह आदि ऐसा अनुय करना संस्कारियोंपी बृह आदि तो जो संस्कार्य हैं वो हैं बृह कर्मांग हैं वृह कहते हैं धान को तो धान से फिर चावल निकाल करके पुरोडास बनाया जाता है ऐसा ही कहीं रखे हुए धान हैं बोरी आदि में निकाल लिया और कूट लिया और उससे वितुषीकरण करके चावल निकाला और पीस दिया चक्की पे जा करके और पुरुढ़ बनाया ऐसा नहीं होता इसलिए उससे अपूर्व यानी पुण्य नहीं बनेगा व्रीही का संस्कार करना पड़ता है और संस्कार का विधायक वाक्य है व्रहीन प्रोक्षति तो प्रोक्षणात्मक संस्कार से संस्कारित जो व्रीही है उसका कूट करके वितुषीकरण किया जाता है और फिर पुरोडास बनाया जाता है आटे से तो ये प्रोक्षण रूप संस्कार का विषय बनी ब्रीही उसे कहा जाएगा संस्कार्य वह कर्मांग है ते कर रहे हैं संस्कार्यो वृह आदि ये इतने हैं कर्म के शेष कर्म शेष के व्यापक है ये सब उत्पाद्यत्व और विकार्यत्व आप्यत्व संस्कार्यत्व इनको कर्म कर्मशेषत्व का व्यापक समझना और ये व्यापक जहाँ रहेगा वहीं पर कर्म कर्मशेषत्व रह सकता है और ये व्यापक जहाँ नहीं रहेगा वहाँ कर्मशेषत्व की दूर दूर से भी संभावना नहीं बनती ये कहा जा रहा है कि उत्पाद्यादि रूपत्व व्यापक व्यावर्तमान आत्म आत्मयाथात्म्य अपि व्यावर्त ये तो ये जो उत्पाद्यादि में आदि शब्द से बाकी तीन को लेना। कॉलेना आकार्य संस्कार तो ये उत्पाद्य आप्य संस्कार ये व्यापक है कर्म से सत्व व्याप्य है तो यह जो व्यापक है वह व्यावर्तमानम तो व्या, कहां से व्यावर्तमान है तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप से ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का स्वरूप है उस स्वरूप में यह नहीं रहता व्यावर्तमानम का अर्थ है न रहना हाँ, निवर्तमान नहीं रहेगा वहां उसका अभाव है तो ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप से निवर्तमान जो ये उत्पाद्यादि अन्यतम रूपत्व है यानी व्यापक है वह स्वयं तो निवृत्त होगा ही स्वयं का तो वहाँ अभाव रहेगा ही लेकिन जहाँ स्वयं नहीं रहेगा वहाँ से अपने व्याप्य को भी नहीं रहने देगा बताएगा कि व्याप्य का भी वहाँ अभाव है मेरा अभाव तो है ही है मैं तो रहता ही नहीं हूँ लेकिन मेरा जो व्याप्य है वो भी वहाँ नहीं रहता ये बताएगा व्यावर्त का अर्थ है अपने व्याप्य का भी अभाव बताएगा तो उत्पाद्यादि रूपत्व व्यापक व्यावर्तमान आत्मयाथात्म्य कर्मशेषत्व अपि व्यावर्त, व्यावर्त तो आत्मयाथात्म्य में अपना अभाव बताने वाला उत्पाद्यादि रूपत्व अपने व्याप्य कर्म कर्मशेषत्व का भी अभाव बताएगा अभाव का व्यापक होगा इस प्रकार ये व्यापका भावे व्याप्याभाव इस नियम के आधार पर यह बता रहा बताया जा रहा है कि कर्म कर्मशेषत्व के व्यापक उत्पादत्वादि अन्य तमत्व का अभाव ईशावाश्यम इत्यादि के द्वारा प्रतिपादित आत्म स्वरूप में होने से इन मंत्रों से प्रतिपादित आत्मा का याथात्म्य कर्म शेष नहीं है ये बताया जा रहा है और कर्ता भोक्ता भी यह आत्म स्वरूप नहीं है भी बताया जा रहा है इसे आगे कहते हैं तथा टीका में ही कि तथा आत्मयाथात्म्यम कर्तृ भोक्तृ नवती तो जैसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप उत्पाद्यादि रूप नहीं है ऐसे आत्मा का यथार्थ स्वरूप कर्ता भोक्ता भी नहीं है ये भी ईशावास्यम इत्यादि मंत्र बताते हैं कर्म शेषत्व के व्यापक उत्पाद आदि अन्य तमत्व से रहित जैसे आत्मस्वरूप हैं ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व से भी रहित हैं इसलिए भी कर्म शेष नहीं बनेगा तो कर्ता भोक्ता यदि आत्मा होता तो जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझेगा तो भोक्ता समझेगा तो भोक्ता का कोई ना कोई भोग्य होगा जो उसे अभी प्राप्त नहीं है उस भोग्य को प्राप्त करना चाहता है ऐसे भोग्य पदार्थ को माना जाएगा इष्ट और उस इष्ट भोग्य का साधन कर्म होगा इष्ट की प्राप्ति का तो कर्म में इष्ट साधनत्व तो का ज्ञान होगा और अपने आप को भोक्ता देखने वाला अपने भोग्य की प्राप्ति का साधन कर्म को देखेगा तो अपने को कर्ता समझता है तो कर्म में प्रवृत्त हो सकता है कर, वो कर्म कर्मांग बन सकता है लेकिन आत्मा के यथार्थ स्वरूप में भोक्तृत्व तथा कर्तृत्व न होने से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का कोई भी भोग्य अभीष्ट पदार्थ है ही नहीं जो उसे प्राप्त करना हो और उसके प्राप्ति का साधनभूत कर्म में उसे प्रवृत्त होना हो ऐसा नहीं है इसे आगे कह रहे हैं कि ये न मम इदम समीहित साधन ततो मया कर्तव्यम इति अहंकार कर्त्र इत्याह नहि एवमिति तो यानी यदि कर्ता भोक्ता आत्मा होता इन उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का स्वरूप यदि कर्ता भोक्ता होता तब तो मम इदम समीहित साधन इदम यानी कर्म यह कर्म मेरे समीहित का साधन है समहित कहते हैं अभिष्ट पदार्थ को इहा का होता है इच्छा और इहा के विषय को कहा जाता है ईहित यानी अभिष्ट और सम उपसर्ग है तो सम्यक ईहित यानी अच्छी तरह से प्रा, प्राप्ति की इच्छा का विषय समहित का अर्थ निकलेगा अभीष्ट पदार्थ जिसको प्राप्त करना चाहता है ऐसे प्राप्तव्य पदार्थ का साधन यह कर्म है ऐसा समझ करके तया कर्तव्य इसलिए इष्ट प्राप्ति के साधनभूत कर्म का मुझे अनुष्ठान करना चाहिए इति पुरस्सर अहंकार अनात्मा कार्य कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान पूर्वक पुरस्सर शब्दकार पुरस्तर पूर्वक अहंकार पूर्वक कर्त अन्वय का अर्थ है कर्म के साथ आत्मा का कर्तृत्व रूपेण संबंध सिद्ध हो सकता है यानी कर्म से सत्ता में सिद्ध हो सकता है कब यदि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का त्म्य कर्त भोक्तृ रूप हो तब लेकिन वो कर्त भोक्तृ रूप नहीं है इसलिए भी कर्तृत्व रूपे न कर्मशेष आत्मा नहीं बनेगा उपनिषद प्रतिपादित आत्म स्वरूप कर्तारूप कर्मशेष भी नहीं होगा इन बातों को कहा जा रहा है नहीं एवं लक्षणम आत्मनो याथात्म्यम इत्यादि के द्वारा भाष्य की इस पंक्ति का अर्थ हम लोग कल देखेंगे इसका अवतरण हुआ टीका में ओम पूर्ण मदह पूर्णमिदम